माँ की बातें सरयू बाला देवी मेरे उसी प्रकार थोड़ी देर दबाने पर राधु सो गई माँ ने कहा अब मेरे पाँव पर जरा हाथ फेर दो मच्छर काट रहे हैं थोड़ा चुप रहकर कर माँ फिर कहने लगी मठ इस वर्ष बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है मेरे बाबूराम राम देवव्रत सचिन सब चले गए देवर्रत महाराज के देह त्याग के कुछ दिन पूर्व श्री महाराज ने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 मैंने कान लगा कर सुना ठाकुर राखाल के साथ बातें कर रहे थे सुनकर ही सोचा ओ माँ यदि बिना खाए आ गए हो तो क्या होगा इतनी रात गए उन्हें खाने को क्या दूंगी बाकी दिन तो सूजी आदि कुछ न कुछ कमरे में रखती थी क्योंकि कुछ ठीक नहीं था कि कब वे खाने को मांग बैठेंगे परंतु उस दिन उनके लौटने की बात न जानने के कारण मैंने कुछ भी नहीं रखा था उस समय रात के एक बजे थे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 पिंड देकर उसे मुक्त कर दिया था मैंने माँ को एक स्वप्न का वृत्तांत बताया माँ एक दिन मैंने स्वप्न में देखा कि मैं अपने पति के साथ कहीं जा हूँ। जाते-जाते रास्ते में मुझे एक ऐसी नदी मिली जिसका कहीं कूल किनारा दिखाई नहीं दे रहा है पेड़ के नीचे से होकर नदी के तट पर चलते समय सुनहरे रंग की एक लता मेरे हाथ में ऐसी उलझ गई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 अंत में मैंने कहा थोड़ी सी नहीं काट पा रही हूँ लेकिन मुझे पार करना ही होगा इतना कहकर मैं नाव में चढ़ चल गई चढ़ते ही नौका चल दी और इसके साथ ही मेरा सपना भी टूट गया